पुस्तक के आधार पर अस्य मंत्रस्य अस मंत्र उत्तरनाराणि आदित्य अर्थात देव ईश्वर दे, देवता नि, निचृि तिष्टुंदत स्वर अथ विज्ञान जिज्ञास कथम इत्याह विद्वान जो है वो जिज्ञासु के लिए कैसा उपदेश करे यह इसमें उपदेश किया गया है ओम ओ वेदा पुरुषितमस पर विदिमृत मेंंथा विद्यते यनाय सुनने का प्रयास करें पदार्थ हे जिज्ञासु पुरुष अहम मैं जिस एतम इस महात महान गुणों से विशिष्ट आदित्यवर्णम सूर्य के तुल्य स्वप्रकाश स्वरूप तमसह अंधकार वा अज्ञान से परस्तात पृथक वर्तमान पुरुषम स्वस्वरूप से संपूर्ण परमात्मा को वेद जानता हूँ तम एवं उसी को विदिवा जान के आप मृत्युम दुखदायी मरण को अति एति उल्लंघन कर जाते हो अन्य इससे भिन्न पंथा मार्ग अयनाय अभीष्ट स्थान मोक्ष के लिए न विद्यते नहीं है व्याख्यान संख्या एक जो सर्वत्र परिपूर्ण पुरुष अर्थात परमेश्वर है उस पुरुष को मैं जानता हूं, अर्थात सब मनुष्यों को उचित है कि उस परमात्मा को अवश्य जानें, उसको कभी न भूलें अन्य किसी को ईश्वर न जानें, वह कैसा है कि महान्तम बड़ों से भी बड़ा उससे बड़ा वातुल्य कोई नहीं है आदित्य वर्णम आदित्य आदि रचक और प्रकाशक वही एक परमात्मा है तथा वह सदा स्वप्रकाश स्वरूप ही है किंच तमसह तम जो अंधकार, दोष, उससे रहित ही कि भक्त धर्म सत्य प्रेमी जनों को भी अविद्यादि दोष रहित सद्य करने वाला वही परमात्मा है विद्वानों को ऐसा निश्चय है विद्वानों का ऐसा निश्चय है कि परब्रह्म के ज्ञान और उसकी कृपा के बिना बिना कोई जीव कभी सुखी नहीं होता तमेव विदित्वा विदित्वेत्यादि उस परमात्मा को जान के जीव मृत्यु को उल्लंघन कर सकता है अन्यथा नहीं क्योंकि नान्य पंथा विद्यते यनायक बिना परमेश्वर की भक्ति और उसके जान के मुक्ति का मार्ग कोई नहीं है ऐसी परमात्मा की दृढ़ आज्ञा है सब मनुष्यों को इसमें वर्तना चाहिए और सब पाखंड और जंजाल अवश्य छोड़ देना चाहिए ये आर्याभिविनय के अनुसार व्याख्या हुई व्याख्यान संख्या दो भाष्य भूमिका सृष्टि विद्या के अंतर्गत किस पदार्थ को जानके मनुष्य जानी होता है ऐसा पूछा जाता है इसका उत्तर कहते हैं जो सबसे बड़ा सबका प्रकाश करने वाला विज्ञान स्वरूप व अज्ञान आदि दोषों से अलग है उसी को मैं परमेश्वर और देव जानता हूँ उसको जाने बिना कोई मनुष्य यथावत ज्ञानवान नहीं हो सकता क्योंकि उसी परमात्मा को जान के और प्राप्त हो के जन्म मरण आदि क्लेशों के समुद्र समान दुख से छूट के परमानंद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है अन्यथा किसी प्रकार से मोक्ष सुख नहीं हो सकता इससे क्या सिद्ध हुआ कि उसी की उपासना सब मनुष्य लोगों को करनी उचित है उसको छोड़कर किसी दूसरे की उपासना किसी को कभी भी लेष मात्र भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मोक्ष को देने वाला एक परमेश्वर के बिना दूसरा कोई भी नहीं है इसमें यह प्रमाण है कि नान्या पंथा व्यावहारिक और पारमार्थ पारमार्थिक सुख के लिए दूसरा मार्ग नहीं है किंतु उसकी उपासना ही सुख का मार्ग है उससे भिन्न को ईश्वर गिनने व उसकी उपासना करने से मनुष्य को दुख ही होता है इस कारण से परमेश्वर ही सबके द्वारा उपासना करने योग्य है भावार्थ यदि मनुष्य इस लोक परलोक के सुखों की इच्छा करें तो सबसे अति बड़े स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप व अज्ञान के लेश से पृथक वर्तमान परमात्मा को जान के ही मरण आदि अथा दुख सागर से पृथक हो सकते हैं यही सुखदाई मार्ग है इससे भिन्न कोई भी मनुष्यों की मुक्ति का मार्ग नहीं है धन्यवाद